सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार पिछले आठ सालों से आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनकर उभरा है आइए बात करते हैं बहुचर्चित आदर्श घोटाले की विधवाओं और बुजुर्गों के लिए बनने वाली एक छह मंजिला इमारत इकतीस मंजिला बन गई, और विधवाओं और बुजुर्गो की जगह फायदा उठाया नेताओं ने नेताओं के रिश्तेदारों ने और नौकरशाहों ने 2008 में आरटीआई एक्टिविस्ट योगाचार्य आनंद जी और सिम जी ने एक अपील दायर की जांच हुई और तब जाकर सारे घोटाले का पर्दाफाश हुआ और उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन इन कर सकते हैं डब्ल्यू